तो वहां तक वो याद है विभाग का चल रहा था मेरे ख्याल से संयोग नाश गुण हो विभाग सर्वद्रव्य वृद्धि संयोग के नाश का कारण गुण विशेष है उसका ना, नाम विभाग ये सभी द्रव्यो में रहता है क्योंकि हर द्रव्य का न किसी न किसी के, के साथ संयोग होता है जैसे आकाश का आप सोचेंगे आकाश का क्या संयोग होगा पर आपके शरीर का संयोग आकाश के साथ है, आपके शरीर का संयोग काल के साथ शरीर का इतना उम्र हो गया जो काल के साथ संबंध दक्षिणी अमेरिकी है यह या अमुक का है तो शरीर आदि वस्तुओं का संबंध नित्य पदार्थ व्यापक पदार्थों के साथ भी संयोग संबंध होता है और संयोग का एक देशावचन आकाश के शरीर का, का संबंध है।, तो तो है आप चलते हैं यू यू यू। चलने का मतलब क्या है पूर्व पूर्व देश का भी विभाग होता है उत्तर उत्तर देश के साथ कदम का सहयोग होते जाता तभी चलना होता गमनम का अर्थिक व्याकरणों ने कर दिया पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्वक उत्तरोत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारो गणों की व्याख्या पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्वक देश उत्तरो उत्तर संयोग के अनुकूल जो आपके शरीर से व्यापार हो रहा है पैरों में हो रहा है तो जैसे भी हो रहा है जो तो हाथों से चलते हाथों व्यापार हो रहा है न? चलने के लिए जिनकी मजबूरी है पैर नहीं है हाथों से चलते तो जैसा भी हो उस व्यापार विशेष नाम भ्रमण होता है इसे इस संयोग और विभाग ऐसा चीज है कल हम विचार करके बता रहे जाओ व्यापक वृत्ति वस्तु है व्यापति वृत्ति नहीं जैसा आपका रूप कहा है पूरा शरीर में है रूप कहां रहेगा पूरा शरीर में गया रस कहां है पूरा शरीर में गया गंध कहा से निकल रहा है पूरा शरीर से निकल ऐसा व्यापी वृत्ति गुण है लेकिन अंगुलियों को जोड़ दिया दो अंगुलियों के पूरे के पूरे पद संबंध हो रहा है क्या वो एक जगह जहां आपस में जुड़ रहे हैं उतरे ही में संयोग और इधर बगलों में ऊपर में नीचे में कहीं भी संयोग नहीं है सब विभाग भी करूंगा इन जिन देश में भी संयोग था उसी देश में विभाग हुआ अन्य देशों से था विभाग भी, तो भी, भी नहीं है भी दिया व्यापक वृद्धि हो गया संख्या व्यापक वृत्ति होता है परिमाण व्यापक वृत्ति है आप आप कोई सामान खरीद लिया एक किलो खरीदा वो एक किलो वजन पूरे सामान में व्याप्त कर रहेगा वो यही आप केला भी खरीदेंगे वो जमाना गया एक डजन खरीदने वाला आज जमाना किलो में हरतीस किलो में हो गया अमरुद खरीदो किलो में हो गया हर चीज किलो में दूध भी किलो हो गया लीटर का जमाना भी गया तो कहते हैं इसीलिए वो सब क्या व्यापी वृत्ति है प्रथक तो भी व्यापी वृत्ति आप दोनों पृथक हैं अलग दोनों अलग ये जो दोनों के पृथक्व है वह दोनों में व्याप्त किसी एक देश में यहां पर हाथ हाथ में पृथक है हम बाकी साथ हैं क्या ये तो पूरा शरीर ही एक दूसरे का अलग है एक कभी कभी तो पैदा हो जाते हैं परमात्मा की माया में दो शरीर जुड़े हुए तो तो दिखाई देता है कभी सामान्य रूप में ना पूरा शरीर ही एक दूसरे का पृथक होता है तो पृथक् व्याप्त होती है इसलिए रूप से लेकर पृथक जितना आपने पढ़ा है वो सब व्याप्य वृत्ति गुण संयोग अव्याप्य वृत्ति विभाग अव्याप वृत् गुण है आगे जो जैसा आगे बताऊंगा कौन से गुण कैसा अच्छा। अब इस संयोग विभाग में जो भेद है उनको समझना है संयोग तीन प्रकार से होता है जैसे देखो ये मकान है इस मकान के ऊपर कोई कबा उड़ के आ गया कौ का मकान के साथ संयोग हुआ तो क्रिया कहां हुई क्रिया कहां हुई कौआ में मकान तो उड़ के गया नहीं मकान तो स्थिर रहे कौए में क्रिया हुई संयोग तो के अंत अंतर कौवा के बैठा पक्षी के बैठा तो अन्य तरफ कर्म है एक तरफ क्रिया इस पृथ्वी में इस आसन पर आपका संयोग हुआ है क्रिया कहा हुई उस आसन में नहीं केवल आप में एक में क्रिया हो करके दो के बीच में भी संयोग हो जाता है ऐसे तो में क्या कहा जाता है अन्यतर कर्मज संयोग जो कहते हैं अन्यतर दो में से एक में कर्म हुआ कर्म से जन्य संयोग अन्यतर कर्मज संयोग अब दूसरा है उभयतर कर्मज संयोग जैसे दो सांझ लड़ते हैं आपने देखा होगा कहीं एक साथ आएंगे भेड़ मारेंगे एक साथ दोनों में क्रिया दो मेषों को देखा होगा जो भेड़ है आपस में जो भिड़ते हैं एक साथ खट मार दोनों में क्रिया एक साथ उभय तर कर्मज संयोग और सरल दृष्टान्त जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सड़क पर बेहतर कर्म संयोग <laughs> उधर से भी गाड़ी आ रहा, इधर से भी गाड़ी जा रहा दोनों है दोनों गाड़िया हो गया थोड़ा प्रेम कर गए बेहतर कर्म संयोग हो गया उसको आपस कहते आप आप भाई ये तो दुर्घटना हो गई तो हमारे यहां तो उसको संयोग कहेंगे वेहतर कर्मचं हो गया न्याय और तीसरा है संयोग संयोग संयोग से जनित संयोग हो गया जैसे आप अपने अंगुलियों से बिजली का तार को छू दिया अंगुली मात्र को करंट नहीं लगा पूरा शरीर कांपता अंगुली और तार के संयोग से शरीर तार का भी संयोग हो गया आप हस्त वृक्ष का संयोग हुआ उसे आपका शरीर वृक्ष का भी संयोग माना जाएगा इसे होते एक संयोग से जंग दूसरा संयोग। कर्मज नहीं। नहीं। संयोगयोगयोगयोग दूसरे दल कर्म क्या कर रहे हो कर्म हुआ क्या आपने अंगुली से तार छोड़ दिया। शरीर से तार संबंध होने वाली कोई क्रिया हुई दूसरा कर्मज कहां से था? पहले वाला संयोग कर्मज का दूसरा वाला संयोग तो उस संयोग के कारण से उत्पन्न हो गया सत्य हो गया संयोग और इन दोनों में फिर दो दो प्रकार का है कर्मज जितने होते हैं कर्मज में फिर दो प्रकार जब संबंध होते आवाज आता जब संबंध और संयोग होता है तो आवाज नहीं भी होता है दोनों प्रकार उसको कहते हैं आवाज आवे तो अभिघात अभिघात आख संयोग है जैसा अगर कंठ कंट तालवाजा अभिघात होकर के ही आवाज निकलता है शब्द निकलता है अभिघात होता है तभी शब्द निकल रहे हैं यदि अभिघात नामक संयोग अंदर ना हो गए प्राण वायु अंदर से आया वो आगे कंट तालुआ जिस जोर से टकरावे नहीं और ऐसा संख्य शब्द पैदा होने जर्रा अब बात शब्द नहीं निकलती क्योंकि अभिघात होने नहीं करता तो इसलिए अभिघात आपके संयोग एक है दूसरे का नाम नोदना संयोग जिसमें कोई आवास पैदा नोदन नोदनाप्त संयोग दो हाथों बजा तो आवाज नहीं निकली ये जो संयोग हुआ किसको कहेंगे अभिघात आपके संयोग और इन्हीं दोन हाथों को लाया और आपस मिला दिया संयोग तो अब भी हुआ लेकिन कोई आवाज नहीं थी। तो नोद निकली संयोग अभिघात और ये कर्मजो भी होता है संयोग, संयोग में ऐसा नहीं होता कर्मज संयोगों में ही ये दो प्रकार की होती चाहे अन्यतर कर्मज हो उभयतर कर्मज हो भी हो सकता है दोनों में दोनों में भी। इसी प्रकार विभागों में शैली भी तो और विभाग अन्यतः कर्मजहा पहाड़ पर बैठा हुआ पक्षी संयोग था उस संयोग का जो विभाग होगा तो पक्षी ही उड़ा एक में कर्म हुआ उसके वजह से विभाग जैसे संयोग भी पक्षी के वजह से हुई विभाग भी वहां के पक्षी से तो पहाड़ हिलता नहीं या तो मकान हिलेगा मकान में कोई क्रिया नहीं पहाड़ में कोई क्रिया नहीं पक्षी में ही क्रिया के कारण संयोग हुआ पक्षी में ही क्रिया के कारण से विभाग हुआ अन्य तरह कर्म विभाग कहेंगे जैसे संयोग्य कर्मच था विभाग भी इसी प्रकार उ कर्मच भी भाग उस दोनों आए दोनों भिड़े और फिर दोनों अलग हो जाते हैं दो मल का मल नहीं होते मल आपस में भिड़ते हैं ना हाँ ये तो कुछ तो है ना खुद उसको पता कैसे भिड़ते हैं हाँ, कई पुरस्कार लिया है तो ये जो मल भिड़ते हैं ये एकदम आदर्श दे आपसा टकरा कर आपसे धक्का मार ऐसा धक्का मार कर दोनों इधर तो उधर उधर कहते तो उस तरह के जो विभाग है वो उभर कर्मज विभाग और यह संयोग तो है नहीं किंतु विभाग, विभाग विभाग विभाग विभाग एक के विभाग के कारण से दूसरे का सात विभाग होगा जैसे उसी नी दृष्टान को ले सकते हैं अंगुली का तार के साथ विभाग हुआ जो संयोग था विभाग हो गया तो शरीर तार संयोग का भी विभाग हो गया विभाग लेकिन इसमें फिर दो प्रकार यहां भी दो तो प्रकार का जो मत है वो भी यहां ले लेना अभिघात और नोदन विभाग के वक्त भी आवाज आ सकता है और बिना आवाज का विभाग विभाग नहीं बारीज है आ, ये एक ना। में उसी प्रकार का विभाग कर रहे हैं जैसे मान लीजिए बांस है इनका तो संशय दूर करता हूं बांस बांस को फाड़ोगे कि नहीं फाड़ोगे वो तो संयोग थे उनके अवय का संयोग था कि नहीं था पहले से उसको आपने फाड़ा विभाग किया तो चल चल चला विभाग में अभिभागत है कि नहीं नहीं हम हाँ? ये हाँ? बोल रहे हैं अन्यतर कर्म कर्म संयोग या विभाग ये तो दोनों तो अलग अलग चीजें हैं जब संयोग का नाश होता है तब विभाग होता है विभाग के लिए पहले संयोग का होना जरूरी है जहाँ संयोग नहीं है वहां विभाग कर नहीं सकते हो आपने बताया कि कौआ पेड़ का आया संयोग हुआ फिर वो विभाग हो गया बिना संयोग का विभाग कैसे हो जाएगा विभाग का नाम ही क्या रखा है संयोग नाशसो गुणों विभाग मैंने विभाग बिना संयुक्त का हो नहीं सकता और संयोग होने पर विभाग होना कोई जरूरी नहीं कभी भी हो सकता है, है? परमानेंट संयोग हो गया नित्य और संयोग नित्यदेव नवीनों का सिद्धांत इसलिए जैसे आकाश यहाँ व्यापक है यहां काल भी है यहाँ आकाश और काल का जो संयोग हो रखा है कोई व्यवहार को कर सकता है दुनिया में इसको अलग कर सकता है कोई आकाश काल का संयोग आकाश दिशा का संयोग आकाश आत्मा का संयोग तो कौन अलग कर सकता है नित्य संयोग इसे नवीन नवीनों का कहना है नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम संयोग में भी लेना चाहिए नित्यों का भी परस्पर संयोग मानते हैं विवाह होगा ही नहीं कर्मज में ही विभाग होता है कर्म से जन्नी था और दूसरा ऐसे विपरीत कर्म कर दो तो विभाग हो जाएगा इसलिए पहले हम संयोग की चर्चा करते हैं बाद में ही ये भाग अब विभाग विभाग में आइए दोबारा सुनना है सबसे सरल अनुभव जो तर्क तर्क वितर्क करते हैं उनके लिए मैं कहता हूं सीधा असर उपाय है बिजली का तार पकड़ लेना हाँ बिजली का तार का संयोग कर दो तुम्हारे अंगुलियों का संयोग हुआ तो पूरा शरीर में बिजली आई कि नहीं आई इसका पूरा शरीर का भी संयोग तार के साथ हुआ है मानोगे की नहीं मानोगे नहीं, मानो नहीं मानेगे तो एक्सप्रेंड कर लेना तार पकड़ के तो संयोग हुआ कि नहीं हुआ उस जब तार में झटका मारा जबरन जब होता तो क्या है सबसे पहले अंगुली का तार से विभाग हो गया अंगुली तार का विभाग हुआ तो शरीर तार का भी उसी का नाम विभाग विभाग यह भी फिर दो प्रकार का है इसमें वंश दो विभाग ले सकते हैं बांस को फोड़ना लकड़ी को काट के विभाग करते हो वह तो अभिघात आपके विभाग है और केवल आपका हाथ रखा थी उठा दिया नौ कर्म जीवता है जोड़ दोनों नौ दाया अभिघात आपके संयोग हुआ विभाग अभिघात के रूप के होना कोई जरूरी नहीं है क्या देखो वो तो अलग कर दिया जो तो हाथ विभाग हो गए कोई आवाज नहीं निकला तो लोकनाक्त विभाग भी हो सकता है और अभिभाव तो भी हो लेकिन विभाग विभाग संयोग ए, संयोग में कोई प्रभेद नहीं था वो एक ही तरीके का होता है दो तरीका तीन तरीका उसमें नहीं है विभाग विभाग में विलक्षणताएं हैं उसको देखिए हेतु मात्र विभाग हेतु मात्र विभाग जेत मात्र विभाग ज विभाग दृष्टांत मैंने भी दी तार का कारण जो था अंगुली था शरीर का संयोग के प्रति उस कारण मात्र के विभाग होने से शरीर का तार के साथ संयोग विभाग हो गया उसको कहते हैं हेतु मात्र विभाग हेतु मैंने जो अन्य के विभाग संयोग का कारण था उस कारण मात्र के विभाग से कार्य का विभाग स्वतः सिद्ध हो गया और दूसरा हेतु आ, हेतु विभाग हेतु विभागज जो, जो है संयोग विभाग संयोग पहले वाला दृष्टान में हेतु मात्र और भी ले सकते हैं जैसे कपाल कपालद्वय का संयोग था कपाल को आपने विभाग कर कपाल क्या था घट के प्रति कारण हो कपाल क्या है घट के प्रति दो कपाल दो टुकड़ों को जोड़ा तो एक घड़ा बना उन दो टुकड़ों को कर दिया तो कारण को अलग किया तो कार्य में विभाग फैदा होगा हेतु मात्र का विभाग जन्य विभाग हो रहा जो कपालय का विभाग मात्र से उन कपालों का जो पूरोत्तर देश के साथ जो संयोग था उसका भी आकाशवादी संयोग का विभाग हो गया उस का भी उस देश के साथ विभाग हो और ये जो हेतु हेतु विभाग अजय उसमें दिस्टा हस्त तरु संयोग से शरीर तरु जो संयोग हुआ था और शरीर तरु संयोग संयोग है और हस्त तरु संयोग हेतु संयोग क्योंकि अंगुली का जब तक संयोग नहीं होता या हाथ का जब तक वृक्ष स्पर्श नहीं होता तब तक शरीर का संबंध नहीं माना जाता तो हाथ और शरीर का संयोग के प्रति हाथ कारण है और शरीर और शरीर संयोग के प्रति शरीर क्या अकार तो तो इसके वजह से हो गया है इसलिए तो हेतु हो गया हस्त अहेतु हो गया शरीर इनके कारण दोनों का ही विभाग हो गया इसलिए तो हस्त तरु विभाग शरीर तरु विभाग इसलिए तो हेतु अहेतु विभाग विभाग माना जाता है एक कारण है दूसरे के प्रति अकारण के प्रति और जब विभाग हुआ दोनों के एक साथ विभाग हो गया कारण और अकारण, दोनों के विभाग इसको घट में भी लेते हैं लोग जैसे घट का आकाश के साथ संयोग है है कि नहीं? लेकिन तो आकाश घट संयोग जो है वो कारण नहीं है आकाश उसमें लेकिन कपालद्व संयोग क्या है घट के प्रति कारण है अब कपाल संयोग को तोड़ दिया तो घट अलग हो गया घट नष्ट हो गया तो घट और आकाश संयोग भी उसी समय नष्ट हो गया क्योंकि अब घट ही नष्ट हो गया, जब कपालय अलग हो गया तो घट ही नष्ट हो गया है और जो तो घट आकाश संयोग भी नष्ट हो गया वहां पर कपालद्व तो संयोग का नाश होना कारणगत विभाग और घट और आकाश संयोग का नष्ट होना अकारगत विभाग है क्योंकि आकाश घट के प्रति कारण नहीं कारण अकारण विभाग विस्तार से भी लोगों ने लिया है विभाग के बारे में विचार हुआ अब आता है परतर किम लक्षण के चेदा परत्यापरत किम लक्षणम के चेदा परत और अपरत इन दोनों का क्या लक्षण है और उसकी कितने भेद है परापर व्यवहार असाधारण कारण परत्वे दिवचने नपुंसकलिंग में रूप चलाओगे तो ऐसे ही बनता ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ये दो है ना परत्त अपरत दो है इसलिए नपुंसकन में परत्वा परत्वे इसलिए यहाँ पर पूर्व लक्षण में भी असाधारण कारणे कारणम कारणे कारणानी इसे दोनों को अलग अलग करके लक्षण बोलूंगा तो पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्तम, अपर व्यवहारण कारणम अपरत्तम। परव्यवहार के असाधारण कारण को परत्व कहेंगे और अपर के असाधारण कारण को अपरत्व कहेंगे सदकृत में तो दो दोनों अलग अलग करके दे दिया देखिए, व्यवहार असाधन कारण परत्तम अपर व्यवहार असारण कारण अपरत्व केवल असाधारण कारण कहेंगे दंडादि मेंति व्याप्ति हो जाएगा दंडादी में व्याप्ति का मतलब घट के प्रति दंड असाधारण कारण माना गया है जो घड़ा पैदा करता है कुड़ाल कुंभकार कैसे पैदा करता है एक चाक होता है चक्र वो चक्र को दंडा से लेकर घुमा दे बड़ा तेजी से घुमा देते नो नोक पकड़ते ऊपर और नीचे घुमा वो चक्र खूब तेजी से घूम दे पर मिट्टी का पिंड रखा हुआ है, वो घूमने लगता है घूमते हैं है, जब वो इशारा देखा फेंक देता है भ्रमी नहीं पैदा होता तीव्र वेद भ्रमी पैदा नहीं होता तब तो तक मिट्टी उठेगा ही नहीं। इसे भ्रमी को पैदा करने वाला दंड घट के प्रति असाधारण कारण मिट्टी साधारण कारण संवाय कारण करते कपाल संयोग जो हुआ वो असमवाय कारण है और दंडा जी सारे निमित्त कारण हैं इन सब गांव असाधारण कारणों में लेते इसलिए करण कोटि में आया दंड असाधारण कारणम करणम दंड को करण मान। इसलिए आसान कारण हम लक्षण बनाएंगे आप लक्षण किसका बना रहे थे परस्प का चला जाएगा दंडादी असाधारण कारणों में इसीलिए क्या कहना पड़ा पर व्यवहार घटो कारण हम लक्षण ही बना रहे हैं पर व्यवहार के प्रति आसान कारण का हम कथन करेंगे तो वह परस्प में ही जाएगा दंडादि में नहीं जाएगा पर असाधारण तब नहीं जैसे पर व्यवहार कारण तो साधारण करणों में चला जाएगा कालादि में साधारण साधारणों में व्याप्ति होगा इसलिए असाधारण शब्दा भी जरूरी है पृथ्वी आदि चतुष्ट मनोवृत्ति देखो वृत्ति वृत्ति वृत्ति नब्जे में ऐसे रूप चलेगा पृथ्वी आदि चतुष्ट पर अपरत नाम के जो दो गुण है ये कहा रहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन पांचों मन में भी परत और अपरत इसकी अपेक्षा उसका बड़ा तेज है, है? उसकी अपेक्षा उसका मन बड़ा कमजोर है अरे वो तो देहाती है मैं बेवकूफ है उसका मन ऐसा है ये परत और अपर व्यवहार मन में भी परत और अपर मनोवृत्तिनी चतुष्ट द्विविधे और परत्त और अपर दोनों ही दो दो प्रकार के माने जाएंगे एक दिक्कृत परत्थ और एक कालकृत तरत्व परत्व दिकल कृत दिक्कृत परत्व क्या है दूरस्थे दिकम परत्व समीपस्थे दिकम अपरत्व जात रेवा वजी वजी नियमा यहां एक सामान्य बात बता रहा हूं हमेशा जो परतव अपर देखा जाता है साजात वस्तुओं में देखा जाता है यह पेड़ अपर है ओ गंगा पार का पेड़ हमारे लिए पर है यह नहीं कहा ये पेड़ अपर है पहाड़ पर है नहीं होता साजात्यो रेवा आवधि, अवधि मत और नियमान नियमा। है। किसी भी एक अवधि को लेकर दूसरे अवधि मान के साथ हम संबंध विचार करना चाहते हैं वहां सात वस्तुओं में ही होता है विजाती वस्तुओं को लेकर के नहीं आइए कह सकते पहाड़ मेरे लिए अपर है और बद्रनाथ का पहाड़ मेरे लिए पर है पहाड़ों को लेकर के ही प्रत, प्रत व्यवहार होगा को लेकर परत, परत कि एक में वृक्ष दूसरे में पहाड़ ऐसा का का है। आपने था। आपने था। आ, वहाँ भी कल्पना कर सकते हैं ना आप किसी की अपेक्षा से अपने आप परमान्व किसी अपेक्षा से अपर हो जाएंगे अपेक्षाकृत है ना सारी चीजें ये सब बातें जो परत्व अपरत्व है आपके अपने अपेक्षाकृत है आप किसका अवधि मान लीजिए किसका अवधि मान मान लेंगे उसके आधार पर से मान होगा काशी के अपेक्षा से प्रयाग अपर हर है हरद्वार से चलोगे तब यानी जब से चलोगे पहले प्रयाग मिलेगा बाद में काशी मिलेगी इसलिए काशी पर हो गया प्रयाग अपर हो गया अब कलकत्ता से आओगे तो बात बोलोगे उल्टा हो जाएगा पहले काशी मिलेगी बाद में प्रयाग मिलेगा तो कलकत्ता के दृष्टिकोण से काशी अपर है प्रयाग पर है और हरिद्वार से विचार करोगे तो प्रयाग अपर है काशी पर हो जाएगा इसलिए अवधि अवधि मान के अपेक्षा व्यवहार होने के नाते यहां ये सब समस्या होता है कि कहां से किसको पर क्यों कहा अवधि का निर्णय होगा इसे मैंने कहना मेरे दृष्टिकोण में ये वृक्ष अपर है और वो गंगा पार्थ वृक्ष मैं अपनी को अवधि मान लिया तब वृक्षों में परत और परत व्यवहार कर किसी एक स्थान को करोगे तो उस शार, उस शहर के अपेक्षा से पर है वो अपर है ऐसे कर व्यवहार आप कर सकते एक को अवधि मान लीजिए वहां से दो का होगा पहले आप निश्चय कर लो अमुख है करके जैसे किसी भी एक व्यक्ति को ले लिया आपने देवदत्त नाम का व्यक्ति यहाँ खड़ा है ठीक है ना अब यहां एक पेड़ था और दूसरी यहां पर है तो इन दोनों को लेकर इस देवदत्त का दृष्टिकोण से ही विचार होगा देवदत्त से यह वृक्ष अपर हो गया देवदत्त से वो दूसरा वाला वृक्ष है वो पार्थ हो तो इसलिए आप गाते हैं ये दूरस्तत्व तो, समीपस्तत्व तो, बुद्धिकृत अपेक्षा को लेकर और इसी प्रकार जेष्ठे ज्येष्ठे काल परतम कनिष्ठे काल क्रतम जो बड़ा भाई है बड़ी बहन है उसमें ज्येष्ठत्व रहेगा और छोटे हैं जो उनमें कनिष्ठत्व रहेगा किस आधार पर कर रहे रही है? काल का आप इन सब को विरला में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए दैशिक परत्व का मतलब क्या वास्तव तीसरी पंक्ति परापरे के नीचे अत्र दैशिक परत्वे बहुतर मूर्त संयोग तत्व रूप विमित्तम दैशिक परत्व होता क्या है अभी हम विचार कर रहे थे ना यारेवल खड़ा है इधर एक पेड़ है और दूसरा उधर एक पेड़ है इस बीच में बहुत सारी चीजें हैं तो वहां भी बहुत सारी चीजें हैं तो उस देवल और द्वितीय वृक्ष के बीच में जितने मूर्त द्रव्यों का संयोग है उसकी अपेक्षा से देवलत और प्रथम वृक्ष का बीच में जो मूर्त द्रव्यों का संयोग है वह कम है ना देवल और द्वितीय वृक्ष के बीच में जितने मूर्त द्रव्य बीच में मिलेंगे पृथ्वी जल तेज वायु मूर्त द्रव्य है ना मूर्त द्रव्यो जितने होंगे उतने के साथ संयोग करेगा उसके अंक पार करके वहां जाएगा और पहले वाले को देखने के लिए कम मूर्त द्रव्यों का संयोग हो रहा इसलिए यहां बहुत मूर्त द्रव्य संयोग एकांत प्राप्त के लिए बहुत मूर्त द्रव्य संयोग से अंतरित माने व्यवहित अंतरित माने व्यवहितत्व का विप्रकृष्ठ ज्ञान ही निमित्त है परत्व के प्रति देश का परत्व अल्पतर मूर्त संयोग यहां पर क्या हो रहा है अल्पतर मूर्त द्रव्य संयोग है अल्पतर मूर्त द्रव्य संयोग हो रहा है मूर्त द्रव्य बने पृथ्वी जल तेज वायु इसी प्रकार से देश अपूर्तोगांतरूपित इसी प्रकार कालकृत क्या है एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था देवदत्त और एक दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया यज्ञ दत्त भगवान है दोनों के पैदा है इसका साक्षी और जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से इसके आते हुए किरणों का संयोग हो रहा है साक्षात या परोक्ष अब ये पहला पैदा हुआ था मान लो 1950 में और ये पैदा हुआ 1970 अब इसके साथ जो सूर्य का संयोग है वो ज्यादा ज्यादा किरणों के साथ संयोग देवदत्त का हुआ है कम किरणों के साथ संयोग यज्ञ के साथ इसलिए इसको कहा जाएगा ज्येष्ठ इसको कहेंगे कनिष्ठ मानी चीवला में बहुत तपन परिसंतरित जन्म वत्प ज्येष्ठत्व ज्ञान निमित्तम कारिक पर्व के निमित्त क्या है बहुत तरह बहुत तरह तपन की तो हैं सूर्य का नाम है तपन सूर्य का एक नाम है तपन उस तपन का परिस्पंद परिस किरण के साथ संयोग इसके में देवदत्त में बहुत है और यजत में अल्पसर ठीक है ना बहुत तरह तपन परिस्पंद अंतरित व्यवहित जो जन्मवत्व देवदत्त में और अल्पतर तपन परिस्पंद अंतरित जन्मवत्व रूपा जो निकृष्ट ज्ञान है अवकृष्ट ज्ञान है वो कमिष्ट के अंदर होते हैं इसी को कालिक परत्व और कालिक अपरत्व करते हैं भले एक दिन भी सूर्य के सामने नहीं आया होगा अपरोक्ष रूपेणा हो संबंध ना परोक्ष संबंध तो उसके साथ खाई है शब्द बनाते ना यही व्याकरण में आएगा असूर्य पश्या राजदारा पहले जमाने में ऐसे हुआ करती थी राजकुमारियां जो कभी उन्हें सूर्य को ही नहीं देखी होती राजस्थान में जैसे बहुत हुआ करते थे कोई पहाड़ आ और छत पर भी ऐसे बैठाएंगे उसको और इधर बड़ा मकान होता था ऐसी बिठाते थे तो इधर उधर कहीं से कोई देख नहीं सकता है वो उसकी भी दृष्टि कहीं नहीं पड़े जब बाल सुखाया करते ऐसी कन्याओं का सूर्य पश्चा करके आप अकल में बनाएंगे सब लेकिन उनका भी तो आई भी गणा होता रहा इसे साक्षात परिस्पन्न का संयोग हो चाहे परोक्ष रूप में का संयोग हो परिस्तम का संयोग तो मानना ही पड़ेगा तभी आयु की गणना हो यह कालिक परत्व और कालिक अपरत्व का विचार हो गया काल क्रदम परत्तम काल क्रदम अपर ये अव्यापी वृत्ति नहीं हो सकता है ना और क्योंकि जो संयोग है मूर्त मूर्ख संयोग में जहां पर आ रहा है वहां पर तो हो जाएगा जो दैशिक परत्व परत्व है वो अव्यापी वृत्ति ही रहेगा यानी कालिक परत्वापरत में व्यापक वृत्ति नहीं होगी व्यापक इसलिए परत्वापरत्व परत्वा परत्वा परत्वा परत्व जो गुण उभया व्याप्ति वृत्ति भी है परत्वा। दैशिक परत्वापरत में अव्यापी वृत्ति है और कालिक परत्वापरत में व्याप्ति। अब आता है गुरुत्व से किम लक्षण गुरुत्व लक्षण गुरुत्व का क्या लक्षण है आद्य पतन असम कारण गुरुत्व आद्य जो पतन के असमवय कारण का नाम गुरुत्व है द्वितीय तृतीय आदि पतन के प्रति जो कारण होता है वो वेग है पर गुरुत्व नहीं है। जैसे ये धरती है मान के चलिए एक बालक क्या खड़ा था और उसने पत्थर फेंक दी वो पत्थर वो जितना ताकत डाल के फेंका उस हिसाब से कुछ ऊंचाई तक जाएगा है ना आप भी फेंकेंगे तो कुछ ऊंचाई तक जाएगा ही अपने अपनी क्षमता के ऊपर वो गया ऊपर यहां तक गया ठीक अब यहां से वो घुमा और नीचे गिरने लगा ये नीचे की ओर आता है इस, इसका नाम आज भी पतन है। और धीरे धीरे वो नीचे गिर रहा है लेकिन ये जो दूसरा तीसरा चौथा पतन हो रहा है लगातार इन पतनों के प्रति गुरुत्व तो कारण नहीं है इसलिए ऊर्ध्वगामी कोई भी वस्तु ऊर्ध्वगामी कोई भी वस्तु का पतन पतनोत्पत्ति पूर्व क्षण में जो होता है उसी का नाम ये ऊर्दावी था पत्थर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है ऊपर जा रहा है उर्दगामी जो पत्थर है उसका पतन जहां से हो रहा है उस पतन उत्पत्ति के पूर्व क्षण में हमेशा कारण कहां होता है पूर्व क्षण उसके उत्तर में उसमें कार्य पैदा होता है इसलिए पतनोत्पत्ति ध्वंस पतनध्वंस असमनाधिकरण कालकत्व आद्य आद्य क्या आदि पतन द्वितीय तृतीय चतुर्थाद पतन की अपेक्षा से विलक्षण पतन है उस आद्य पतन का अर्थ लिख रहे हैं देख लिख लीजिए स्व समधिकरण ध्वंस समान अधिकरण असमान अधिकरण तक जाने की जरूरत है समानकालिक सीधे सीधे असमान कालिकत्व स्वाकार है घटाना है पतन कहा हो रहा है किसमें पत्थर में पत्थर गिर रहा है ना पत्थर दृष्टान में लिए हुए अभी आपके गिरने का दृष्टान नहीं लिया जा रहा पत्थर के गिरने के तो का दृष्टान तो पतन कहा हो रहा है पत्थर अब ये जो पत्थर यहां है इसमें पतन हो रहा है और पतन क्या चीज है एक क्रिया विशेष बिल्कुल सही एक क्रिया विशेष है।, है ना गयी क्रिया विशेष था उत्पणम अपक्षेपणम का ना पांच कर्म यह अपक्षेपण नीचे की ओर जा तो पतन क्रिया विशेष का नाम है और वो हो रहा है इस पत्थर में और क्रिया आप जानते हैं ज्यादा तीन क्षण तक है एक क्रिया तो पहला जो पतन के तीन क्षण मान्य पड़े है ना इस पत्थर में उत्पत्ति क्षण पतनोत्पत्ति क्षण पतना स्थिति क्षण और पतना ध्वंस क्षण ये आदि पतन का मामला हुआ जब आदि पतन का ध्वंस होता है तब द्वितीय पतन की इसी प्रकार द्वितीय पतन उत्पत्ति द्वितीय पतन का ध्वंस उसे फिर चौथे पतन की उत्पत्ति स्थिति ध्वंस ऐसे एक दो तीन चार होते होते, होते सैकड़ों में आकर के नीचे जमीन पर छोड़ेगा सैकड़ों पतन होगा एक एक क्षण में तो होता है और क्या काल तो है एक क्षण का कोई नियम नहीं तो तो तो तो तो अपेक्षा गुरुत्व के ऊपर निर्भर है कौन सा वस्तु कितना भार है उसी हिसाब से गिरेगा वो तो पतनोत्पत्ति क्षण पतन क्षण दोनों कहा है और पतन स्थिति क्षण तीनों के तीनों उसी पत्थर में है ठीक उसी पत्थर में द्वितीय उत्पत्ति द्वितीय पतन का उत्पत्ति द्वितीय पतन का स्थिति अलग अलग स्टेज पर अलग अलग दूसरा आ गया फिर तीसरा हुआ फिर चौथा हुआ ऐसे गिरते जा रहे हमें इस आदि से मतलब लक्षण उठाना ये पतनोत्पत्ति क्षण कहां है पत्थर स्व समानिकरण उसी अधिकरण में क्या होना चाहिए पतन ध्वंस के असमान काल में पतन ध्वंस के असमान का अर्थात क्या है पतन स्थिति का और पतनोत्पत्ति के पूर्व का असमान काल से दो काल आएगा असमान काल कहने से एक तो हो गया पतन स्थिति काल आ जाएगा और सब पतनोत्पत्ति के पूर्व काल और हमें लेना है यहां पर स्वानाधिकरण के पतन ध्वंस के असमान काल कोण पतनोत्पत्ति पूर्व क्षण को लें उस समय वह गुरुत्व तो रहता है जिसमें पत्थर क्योंकि जब तक पतन उत्पन्न नहीं हुआ तो स्थिति कहां से आएगा स्थिति का प्रश्न ही नहीं उठता सिर्फ ध्वंस के असमान काल से फिर किसको लेना है जो तो पूर्व क्षण वाले काल को जहां गुरुत्व रहेगा तो गुरुत्व में घटाना है गुरुत्व पतनोत्पत्ति को उत्पन्न करेगा तब स्थिति होएगा, उसके बाद उसका ध्वंस इसलिए आदि पतनोत्पत्ति पूर्व क्षण को क्या कहते हैं पतन ध्वंस के असमान कालिक वो भी उसी पत्थर में बैठा हुआ है यह भी कहां है इसी पत्थर और ये जो पतनो प्रति पुरुक्षण में विद्यमान वस्तु है उस समय उस पत्थर में उसी का नाम गुरुत्व जो कि पतन का कारण हुआ गिरने जैसे लगता है तो एक वेग पैदा हो गया और दूसरा तीसरा चौथा जो पतन हो रहा है उसके प्रति वेग कारण है गुरुत्व नहीं दूसरा तीसरा चौथा जो पतन हो रहा है उसके प्रति गुरुत्व कारण नहीं वेग कारण साइंस भी कह यही बोल रहा है। जो गौतम ऋषि हजारों साल पहले बोल दिए हैं, वो आज साइंस ही बोल है जब बच्चे का हाथ जितना ऊंचा है इससे तो इंग्लिश में रेसिड्यूल स्ट्रस्ट बोलता है भैया तो नहीं इसके बाद एंगल आया उस पर डिपेंड होता है कहाँ जाके वो निकले, द फोर्स अलग अलग नाम से सारे सर्कुलर हो तो अलग होता है सीधा हो तो अलग होता है बचपन की पढ़ाई अब शास्त्रता देखते हैं शास्त्र लोग कैसे बोलते यहां के हिसाब से समझना है और यहां लोग चिंतन कितना जबरदस्त है उस काल में क्या चिंतन था और आपको गुरुत्व के बारे में न्यूटन ने बोला वो के बगीचा में बैठा था को नहीं क्या वो देवकोलता रखवाली हुआ वो अचानक उसके दिमाग चल पड़ा कंध था चल पड़ा और सोचने लगा से ऊपर क्यों नहीं जा तो तो रहा बिता है सोच अब वही चिंतन गुरुत्व की सिद्धांत जो ले ऐसी कथा है ना तो आ, हमारे गौतम ऋषि को कोई ऐसे सेव के बगिचे में बैठना नहीं पड़ा ध्यान में बैठा सब कुछ मालूम हो गया सारा संसार की कहानी न्यूटन बहुत पहले से ही ये सब सिद्धांत विद्यमान है अब उसको जो ओल्ड वाइन ने न्यू बॉटल वाली कहानी बना दी है हमने आविष्कार कर दिया रिसर्च इस इसका सर्च पहले हो चुका था तो उसके लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चिंग, न्यू न्यू सर्चिंग, सर्चिंग नथिंग दिया भूल गए थे दो बार लगे हुए जानने को माया कुझ? जगत को जानने में लगे हुए हैं इसलिए नाम रिसर्च एनी वे तो पतनोत्पत्ति के जो पूर्व क्षण है पतनोत्पत्ति का जो पूर्व क्षण आवचन काल है उसको कहते हैं पतन ध्वंस के असमान काल उस काल में होने वाला वस्तु का नाम गुरुत्व वो आद्य क्षण है वो आद्यत्व की व्याख्या है वो आद्य पतन क्षण है तो आद्य पतन क्षण के असमवाय कारण का नाम गुरुत्व समवाय कारण पत्थर है पत् जिसमें हो रहा है हमेशा जिसमें कार्य हो रहा है समय कारण होता है तो जो अन्य कारण होते हैं उनमें से किसी को असमय कारण कहूंगा किसी असाधारण कारण कहेंगे किसी निमित्त कारण कहेंगे विभाजन आगे बताएंगे इसलिए आदि का अर्थ है स्वसमानाधिकरण पात्र ध्वंस असमान काल का लक्षण सादृश काल विशिष्ट पतन के प्रति असमय कारण होता गुण विशेष का नाम गुरुत्व हो गया आध्यक्षण इस आद्य तो एकाश आध्यक्षण विशिष्ट जो पतन है उस पतन के प्रति असमय कारण का नाम गुरु तो तो कोई जरूरत नहीं है हम समझाने के लिए कहते हैं असमय कारण कभी काल होता नहीं है पचासों बार बता चुका हूं वो साधारण कारण कोटि में आसंवाई आसंवाई जो कारण होते है सब असाधारण कारण का विभाग पहले लिखा दिया श्लोक भी साधारण कारण कौन का। फिर कारण में ले जाते हो पृथ्वी जल वृत्ति ये गुरुत्व तो कहां रहेगा कदे पृथ्वी और जल इसलिए अग्नि जलता है धब्बे को ऊपर ही चला जाता है नीचे नहीं आता वायु तो इधर उधर टेढ़ा मड़ा सब जगह उनको तो ऊपर नीचे सब जगह इन पार्थिव पदार्थ और जलीय पदार्थ ऐसे हैं जब कभी भी कुछ करो तो नीचे ही आएंगे ऊपर भेजो तो भी नीचे आएंगे बड़े बड़े उपग्रह भी नीचे आ गए छोड़ दिया उपग्रह घूमते रहे घूमते रहे और उनके टाइम आ गया तो भी नीचे आ गए और खतरे खतरे जब भी कोई उपग्रह नीचे आने लगता है हाहाकार मत जाता है किस देश का ध्वंस होने वाला को समुद्र में छोड़ दो जितने भी विज्ञान हमारे विध्वंसक जितना विज्ञान कर रहा इसलिए हमारे ऋषियों ने सब संसार कर बोला और कहा कि से व्रत वृतो ये बेकार इनको जानो करो कुछ नहीं इनके साथ, करोगे तो इतना नाश कर इनको जैसा है वैसा देखना हरा भरा पहाड़ सुन कर कुछ करने जाओ तो खतरा पर्यावरण भंग हो जाएगा पृथ्वी जलवृत्ति <coughs> आ बात है इसके बाद गुरुत्व का न्यायोधनी द्वितीय पद क्रिया वेगत कारण देखिए बोल दिया द्वितीय जो पतन है उस क्रिया में वेग को ही हम असमय कारणत्व मानते त्रति व्याप्ति वारणा इसी प्रकार द्रवत्रणी उत्तरत्र आद्य विशेषण पूर्व देव योजनीय क्रम क्रमण अगले लक्षण में जो सेंधन में आद्य विशेषण दिया गया वह पतन में आद्यित्व के समान ही समझना जगह के वह स्वीपोत्पत्ति नहीं कहेंगे सेंधनोत्पत्ति कहेंगे यहां स्व शब्द क्या किया पतनोत्पत्ति ना वहां कहेंगे सेंधनोत्पत्ति और यहां पर पतन ध्वंस के जगह पर संदन ध्वंस इतना अंतर कर दोगे तो आद्य सेवत्व का लक्षण बन जाता है दोनों जगह तो पतन को हटा देना सेंदन लिख देना वो आद्य हो गया द्रवत्व से लक्षण के चेदा द्रवत्व का लक्षण क्या है और उसकी कितने भेद है क्या आदि सेवय कारण द्रवत्म आद्य सेंदन असमवय काल जैसे मान लीजिए ये तो पत्थर का कहानी था अब आएंगे आप जल में तो कोई एक टंकी है मान लीजिए टंकी में पानी भरा हुआ है अब यहां से एक छेद है उस छेद को खोल दिया तो क्या होगा पानी बहने लगेगा अब जब तक यह बंद था जब तक बंद तब तक चंदन नहीं था बहना संदन मैंने बहना बहना नहीं हो रहा जल बह नहीं रहा जैसे नल को खोलेंगे बहना शुरू होगा वो जो प्रथम बहाव है उसको कहते हैं हम आदि द्वितीय तृतीय चतुर्ता सिंधन के प्रतिवेक कारण है पहले जैसे इसमें आद्य क्या है तो स्व समाधिकरण संदन ध्वंस असमान कालिका स्व से लेना संदन उत्पत्ति जो जल का कण है जल का बूंद है वो जो पहला बूंद जो बाहर आ रहा है उस तो पहले बूंद में संदन की उत्पत्ति क्षण है चंदन पूर्व क्षण है ठीक संदन स्थिति क्षण है और संदना ध्वंस क्षण जैसे उसमें देखा है सब कुछ इसमें समझना है किस जल के बूंद में ये चारों चीज देख रहे हो उसमें चंदन ध्वंस का जो क्षण है उत्पत्ति के पश्चात आने वाला है स्थिति भी उत्पत्ति के पश्चात है सब के आसमान काल कौन है जो संदन उत्पत्ति के पूर्व क्षण उस समय जो चीज जल का बूंद में रहता है उसका नाम द्रवत्व यह चंदन उत्पत्ति के लिए कारण उसके उसी के वजह से चंदन हुआ यदि वो उसमें द्रवत्व तो ना होता तो चंदन ही नहीं होगा का असमवय कारण को द्रवत्व कहते हैं इसलिए क्या अर्थ हुआ कि स्व स्विगर ध्वंस असाम कत्रूप आद्य से विशिष्ट के असम कारण का नाम ये पूरा लक्ष्मण बनेगा तो यह आद्य व्याख्या पूरी बोलनी पड़ेगी ना ये आद्यत्व है विशिष्ट है उसन के प्रति असमय कारण का नाम द्रवत्व स्वमान संदन ध्वंस असमान कालिकात्मक का का आद्यत्व विशिष्ट स्यंदन असमय कारणम द्रवत्व तो से लक्षण जहां जहां सेंदन है वहां पतन जो पतन था वहां सन्धन जो पृथ्वी तेजो वृत्ति ये द्रवत्व तो तीन चीज में है पृथ्वी जल और तेज में पृथ्वी जल और तेज तीन में तीविधम सांसिधिकम नैमित्तिकंच को विशेष गुण में लिया था यानी सांसिद्धिकम नैमित्तिकंचम जल जले, जल में जो द्रवत्व है वह स्वाभाविक सांसिद्धिक मैं जैसो पृथ्वी और जल इन दोनों में नैमित्तिक द्रवत्व होता पृथ्वी और जल इन दोनों में नैमितिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में जल में तो स्वाभाविक है पृथ्वी और तेज में नैमितिक द्रवत्व ऐसा पृथ्वी में कौन सी चीज है जिसमें नैमित्तिक द्रवत्व है घृता दो अग्नि संयोगदम द्रवत्व क्या लेना पिघलोगे तो अपने आप बहने लगेगा नहीं तो कठोर हो जाएगा इंडी भाव को प्राप्त हो जाता है नैमित्तिक द्रवत अग्नि संयोग्रवत इसी वक्त तैदेश पदार्थों तो में नैमित्तिक द्रवत क्या है स्वर सोना ऐसी चीजें है जिसमें अग्नि का संयोग होता है वो भी पिघल कर बहने लगता इसलिए नैमित्तिक द्रवत स्वाभाविक नहीं है सोना अपने आप में स्वभाव से बहता नहीं से बहते नहीं इनका बने रहना जब अग्नि का संयोग लगाओगे तभी वो बहेंगे निमित हुआ ना निमित्त के बिना बहेंगे नहीं इसलिए उनके बहाने का जो प्रवृत्ति है वो निमित्त के वजह से आया इसलिए उनका नाम नैमित्तिक द्रवत् और स्नेह से किम लक्षण कु भेदा न कुत सह स्नेह का क्या लक्षण है और वह कहाँ रहता है पूर्णादिपिंडीवेतुर्गुण स्नेह जलमृत्ति